महाभारत शांति पर्व द्वादशोध्याय नकुल का गृहस्थ धर्म की प्रशंसा करते हुए राजा युधिष्ठिर को समझाना व सम्पायनवाच अर्जुन से वच श्रुवा नकुल वाक्यम अब्रवीद राजान संप्रेक्ष्य सर्वधर्मृता वरम् महाप्राज्यो भ्रतुश्चित मरिंदम व्यूढ़ोरस्को महाबाता मृत भाषिता वैसम पायज कहते हैं राजन अर्जुन की बात सुनकर नकुल भी संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर की ओर देखकर कुछ कहने को उद्यत हुए सत्रों का दमन करने वाले जन्म में जय महाबाहू नकुल बड़े बुद्धिमान थे उनकी छाती चौड़ी मुख वर्ण का था वे बड़े मितभाषी थे उन्होंने भाई के चित्त का अनुसरण करते हुए कहा नकुलशाखो पे देवान अपने विद्धि महाराज देवा कर्म फले नकुलशाखयूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अपने स्थापना के चिन्ह ईटों के बने हुए वेदियाँ मौजूद है इससे आपको यह समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों पर विश्वास करते हैं अनास्ति भूता पितरश तेक कुर ते विधि संप्रेक्ष पार्थिव राजन आस्तिकता की बुद्धि से रहित समस्त प्राणियों के प्राणदाता कश्य पृष्ठ भारत जो वेदों के आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं उन्हें बड़ा भारी नास्तिक मजे वेद के आज्ञा का उल्लंघन करके सब प्रकार के कर्म करने पर भी कोई ब्राह्मण देव जान मार्ग के द्वारा स्वर्ग लोक की पृष्ठभूमि में पैर नहीं रख सकता अध्याश्रमानयम सर्वां इत्याहुर्वेद निश्चयः ब्राह्मणास्त्रितसंपन्नातानि भूदनराधिपः य गृहस्थ आश्रम सब से ऊंचा है यह बात वेदों के सिद्धांत को जानने वाले सृत-संपन्न ब्राह्मण कहते हैं आप उनकी सेवा में उपस्थित होकर इस बात को समझिए मुख्य सृजन कृतात्मा कृतात्मास महाराज सही त्यागे स्मृतो महाराज जो धर्म से प्राप्त किए हुए धन का श्रेष्ठ यज्ञों में उपयोग करता है और अपने मन को वश में रखता है वह मनुष्य त्यागी माना गया है अनवेक्ष्म तथे ऊर्धम प्रतिष्ठिता आत्मत्यागी महाराज स्यागी महाराज जिसने गृहस्थ आश्रम के सुखभोगों को कभी नहीं देखा फिर भी जो ऊपर वाले वाण आदि आश्रमों में प्रतिष्ठित होकर देह त्याग करता है उसे तामस त्यागी माना गया है अनिकेत परिपतन वृक्ष मूलाश्रयो मुताह जोगी सगी पार्थ भिक्षु कह पार्थ जिसका कोई घर बार नहीं जो इधर उधर विचरता और किसी वृक्ष के नीचे उसके जड़ पर सो जाता है, है, जो अपने लिए कभी रसोई नहीं बनाता और सदा योग रहता है। ऐसे त्यागी को कहते हैं। क्रोध हर्षावना विशेषतः विप्रो वेदान त्यागी पार्थ उच्चते कुंती नंदन जो ब्राह्मण क्रोध हर्ष और विशेषतः चुगली के अवहेलना करके सदा वेदों के स्वाध्याय में लगा रहता है वह त्यागी कहलाता है आश्रमा तुल्या सर्वाम धृता ननीषिण एक तय राज्य गृहस्थाश्रम राजन कहते हैं कि एक समय मनीषी पुरुषों ने चारों आश्रमों को विवेक के पर रख कर था। था। एक ओर ओर तो अन्य तीनों आश्रम आश्रम थे और दूसरी और अकेला तुल्या भारत अयम पंथा महर्षिणाम लोकविधाम भरतवंशी नरेश पार्थ इस प्रकार विवेक की तुला पर रखकर जब देखा गया तो आश्रम ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि वहां भोग और और स्वर्ग दोनों थे। तब से उन्होंने निश्चय किया कि यही यही का मार्ग है की गति है वनमेति नीत जो ऐजा भाव रखता है वही त्यागी है जो मूर्ख की तरह घर छोड़कर वन में चला जाता है वह त्यागी नहीं है यदा कामान समीक्षेत धर्म वेतन मृत पाश इन कंठे स्मरण करता है तो यमराज उसके गले में मौत का फंदा डाल देते हैं अभिमान कर्म त्याग युक्त महाराज सर्वे महाफलम महाराज यही कर्म यदि अभिमान पूर्वक किया जाए तो वह सफल नहीं होता और त्याग पूर्वक किया हुआ सारा कर्म ही महान फलदायक होता है समूहतमस्था धैर्य सत्यम शोचम थार्ज यज्ञ धर्मस्तम विधि स्व श्रम धम धैर्य सत्य सोच, सरलता यज्ञ धृति तथा धर्म इन सब का ऋषियों के लिए निरंतर पालन करने का विधान है पितृदेवाति समारंभो अत्र महाराज त्रिवर्ग केवलम फल महाराज गृहस्थ आश्रम में ही देवताओं पितरों तथा अतिथियों के लिए किए जाने वाले आयोजन की प्रशंसा की जाती है केवल यही धर्म अर्थ और काम ये तीनों सिद्ध होते हैं एक विधाव प्रतिषेदित प्रचित यहाँ रह कर वेद विहित विधि का पालन करने वाले निष्ठावान त्यागी का कभी विनाश नहीं होता वह पारलौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं रहता असृज प्रजा राज क्षियन ती धर्मात्मा यज्ञ विविध दक्षिण राजन पापरित धर्मात्मा प्रजापति ने इस उद्देश्य से प्रजाओं की सृष्टि की कि ये नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मेरा यजन करेंगे विरोध वृक्षाश्च यथम वह तथे पशुश्च तथा मेध्या हम हमेश इसी उद्देश्य से उन्होंने यज्ञ संपादन के लिए नाना प्रकार की लतावेलों वृक्षों ओषधियों मेध्य पशुओं तथा यज्ञार्थक भविष्यों की भी सृष्टि की है गृहस्थाश्रमित यज्ञ कर्म विरोधकं तस्मा गहस्थ मेवे दुष्कर्म दुर्लभम तथा वह यज्ञ कर्म भी पुरुष को एक मर्यादा के भीतर रखने वाला है इसलिए गार्हस्थ धर्म भी इस संसार में दुष्कर और दुर्लभ है तथ संप्राप्य गृहस्था पशु धान्य धनाता न युजंते महाराज सा महाराज जो गृहस्थ उसे पाकर पशु और धन धान्य से संपन्न होते हुए भी यज्ञ नहीं करते हैं उन्हें सदा ही पाप का भागी होना पड़ता है। महायज्ञान मंध्य वह कुछ ऋषि वेद शास्त्रों का स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं कुछ ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं और कुछ लोग मन में ही ध्यान रूपी महान जग्यों का विस्तार करती हैं एवं मन सामधान मार्गमा तृप दुजाते ब्रह्मभूत से नरेश्वर चित्त को एकाग्र करना रूप जो साधन है उसका आश्रय कर ब्रह्मभूत हुए द्विज के दर्शन की अभिलाषा देवता भी रखते हैं मखेश्वन सरत्ना संत नास्तिकल पसे इधर उधर से जो विचित्र रत्न संग्रह करके लाए गए हैं उनका यज्ञों में वितरण न करके आप नास्तिकता की बातें कर रहे हैं कु त्यागम न पश्यापह राज मेधेशु सर्वेधेश पुनः नरेश्वर जिस पर कुटुंब का भार हो उसके लिए त्याग का विधान नहीं देखने में आता है उसे तो राजसूय अश्वेध अथवा सर्वमेध यज्ञों में प्रवृत्त होना चाहिए ये चान्य कृतभस्ता ब्राह्मणिता तेजस्व देव इनके सिवा जो दूसरे भी भी ब्राह्मणों द्वारा द्वारा यज्ञ यज्ञ है उनके द्वारा देवराज इंद्र के समान आप पुरुष की आराधना कीजिए राज्य प्रमाद दस्यो भीमुष्यता कलि राजा के प्रमाद दोष से जो तेरे प्रवल होकर प्र प्रजा को लूटने लगते हैं उस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी तो उसे मूर्तिमान कलियुग कहा जाता है अश्वास जनपदा क्षेत्रा चृहाय दिजाति्योचाष तथ वज राज भविष्या प्रजाथ यदि हम लोग युक्त मन वाले होकर ब्राह्मणों को घोड़े गाय दासी सजे सजाई हथनी गांव जनपद खेत और घर आदि का दान नहीं करते हैं तो राजाओं से कलयुक्त समझे जाएंगे अरातार अदातार भागि दोषाणाम सुखाण जो दान नहीं देते जो दान नहीं देते शरणागतों की रक्षा नहीं करते वे राजाओं के पाप के भागी होते हैं उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है सुख तो कभी नहीं मिलता अनिष्टा च महायज्ञ ही कृप्वा च पितृसधाम तिथि स्वनभी संप्लुतचेत प्रभो छिन्ना भ्रमुंता शिविल यंतराले प्रभो बड़े-बड़े का का अनुष्ठान पितरों श्राद्ध तथा तीर्थों में स्नान किए बिना ही आप संन्यास ले लेंगे तो हवा द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान नष्ट हो जाएंगे लोक और परलोक दोनों में भ्रष्ट होकर के समान बीच में ही लटके रह जाएंगे अंतर बहिष्ठ यित भविगि प्रतिष्ठती बाहर और भीतर जो कुछ भी मन को खसाने वाली चीजें हैं उन सब को छोड़ने से मनुष्य त्यागी होता है केवल घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती महाराज विद्यते क्वे महाराज इस गृहस्थ आश्रम में ही रहकर वेद विहित कर्म में लगे हुए ब्राह्मण का कभी उच्छेद अर्थात पतन नहीं होता निहत्य शत्रुस्तर समृद्धांश्रो यथा दैत्यबला सख्य क पाथसोचे स्वदर्भ पूर्वस्मृति पार्थिवशिष्टजुष्ट कुंती नंदन जैसे इंद्र युद्ध में दैत्यों की सेनाओं का संहार करते हैं उसी प्रकार जो वेग पूर्वक बड़े चढ़े शत्रुओं का वध करके विजय पा चुका हो और पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा सेवित अपने धर्म में तत्पर रहता हो ऐसा आपके सिवा कौन राजा शोक करेगा छात्रेण धर्मेण पराक्रमेण जीवा महिमद प्रदाय क्य पृष्ठ श्री नरेन्द्र घंथ न शोचित्र क्षत्रियधर्म के अनुसार पराक्रम द्वारा इस पृथ्वी पर विजय पाकर मंत्रवेता ब्राह्मणों को यज्ञ में बहुत सी दक्षिणाएं देकर स्वर्ग से भी ऊपर चले जाएंगे अतः आज आपको शोक नहीं करना चाहिए इसी महाभारत शांति पर राजधर्मानुशासन पर बढ़ी नकुल वाक्य द्वादशो इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में नकुल वाक्य विषय बार अध्याय पूरा हुआ